मेरे प्रिय आत्मन, एक छोटी सी कहानी से मैं संध्या की इस बातचीत को शुरू करूंगा एक राज दरबार में एक बहुत अनूठे आदमी का आना हुआ उस आदमी का अनुठापन इस बात में था कि उसने उस सम्राट को कहा तुम इतने बड़ी पृथ्वी के अकेले मालिक हो तुमसे बड़ा सम्राट कभी हुआ नहीं तो ये शोभा नहीं देता है कि तुम मनुष्यों जैसे वस्त्र पहनो मैं तुम्हारे लिए देवताओं के वस्त्र लाकर दे सकता हूं देवताओं के वस्त्र ना तो कभी देखे गए थे और न सुने गए थे राजा के अहंकार को प्रेरणा मिली और उसने कहा कितना भी खर्च करना पड़े कोई भी व्यवस्था करनी पड़े मैं तैयार हूं लेकिन देवताओं के वस्त्र मुझे चाहिए वो व्यक्ति राजी हो गया कि छह महीने के भीतर मैं वस्त्र ला कर दे दूंगा लेकिन जो भी खर्च उठाना पड़ेगा कितना ही खर्च हो उसकी कोई गिनती न रखी जाए छह महीने के बाद मैं वस्त्र ला दूंगा। राजा राजी हो गया उसके दरबारियों ने समझा कि ये मेरा धोखा है देवताओं के वस्त्र कहा चलाए जा सकते ये सिर्फ राजा को लूटने का उपाय था इसलिए दरबारी कुछ कर भी न सके हजारों रुपए प्रतिदिन वो आदमी ले जाने लगा देवताओं तक पहुंचने की व्यवस्था करनी थी फिर देवताओं के द्वारपालों को रुष्बत देने की व्यवस्था करनी थी फिर वस्त्रों के मूल्य चुकाने थे और ऐसे रोज रोज काम निकलने लगे लेकिन राजा भी हिम्मत का होगा छ महीने तक उस आदमी ने जो भी रुपए मांगे उसने दिए छह महीने के आखिरी दिन उसके घर पर सिपाहियों का पहरा लगा दिया बहुत संभावना थी कि वो आदमी भाग जाए लेकिन नहीं राजा गलती में था उसके दरबारी गलती में थे। वह आदमी भागा नहीं नियत दिन पर नियत समय वह बहुमूल्य पेटी को लेकर राज दरबार में उपस्थित हो गए सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे दरबार में बड़ी चहल पहल थी हर आदमी उत्सुक था। वस्त्र ले आए गए थे देवताओं के पृथ्वी पर पहली दफा आए उसने जाके बीच दरबार में अपनी पेटी रख दी पेटी का ताला खोला और राजा से कहा आप आगे आ जाइए और अपने वस्त्र उतार दीजिए मैं देवताओं के वस्त्र देता हूं इन्हें पहन लीजिए लेकिन एक बात मैं बता दूं देवताओं ने कहा है ये वस्त्र केवल उन्ही लोगों को दिखाई पड़ेंगे जो अपने ही बाप से पैदा हुए ये वस्त्र सभी को दिखाई पड़ने वाले नहीं ये कोई सामान्य वस्त्र नहीं तो जो अपने ही पिता से पैदा हुए हैं उनको ये दिखाई पड़ी उसने वस्त्र निकालने शुरू किए उसने कोट निकाला उस पेटी में से उसके हाथ तो खाली दिखाई पड़ते थे सारे दरबार के हर व्यक्ति को खाली दिखाई पड़ रहे राजा को भी खाली दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन उसने कहा ये लीजिए कोट अपना कोट अलग कर दें और इसे पहन राजा को अपना कोट अलग कर देना पड़ा हाथ खाली दिखाई पड़ रहे थे उसमें कोई कोट नहीं दिखाई पड़ता था लेकिन राजा ने सोचा जब सारे लोग कुछ भी नहीं कह रहे बल की दरबारी जोर से तालियां बजाने लगे और कहने लगे इतने अद्भुत वस्त्र कभी नहीं देखे दे। गए प्रत्येक को मालूम पड़ रहा था वस्त्र नहीं है लेकिन कौन कौन ये कहलवाए कि वो अपने पिता से पैदा नहीं हुआ ये भय ये फियर भीतर काम करने लगा और जब सब लोगों को दिखाई पड़ रहे हो तो मैं क्यों उलझन में पढ़ू या आप क्यों उलझन में पड़े या कोई भी क्यों उलझन में पड़े प्रत्येक ने यही सोचा किसी को भी वस्त्र दिखाई नहीं पड़ रहे लेकिन उस दरबार में तालियां गूंजने लगी और वस्त्रों की प्रशंसा होने लगी और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पड़ोसी से तेजी से प्रशंसा करने लगा ताकि ये तय हो जाए कि वो अपने ही पिता का पुत्र है। राजा को भी मजबूरी थी वो भी हंसा, और उसने उस कोट की प्रशंसा की जो कहीं था ही नहीं उसने अपना कोट उतार दिया और वो कोट पहन लिया लेकिन राजा को पता ना था कि बात और आगे बढ़ेगी राजा का कमीज भी उतरवा लिया गया और झूठा कमीज उसे निकाल के दिया गया वो भी उसे पहनना पड़ा बात शुरू हो गई थी और अब बीच में इंकार करना कठिन था धीरे धीरे राजा के सारे वस्त्र उतर गए वो नग्न खड़ा हो गया सारा दरबार देख रहा था कि वो नंगा खड़ा राजा देख रहा था कि वो नंगा खड़ा है लेकिन सारे दरबारी ताली बजा रहे थे और वस्त्रों की प्रशंसा कर रहे थे और वो राजा भी मुस्कुरा रहा था, उसके पैरों पर आ थी वो नग्न खड़ा था लेकिन ये बात कहीं नहीं जा सकती थी भय काम कर रहा था अपने हाथों अपने पिता पर संदेह अपनी बेजती और अपमान और इन सारे लोगों के सामने अपने ही नौकरों चाकरों के सामने और जबकि सारे लोग तालियां बजा रहे थे उस आदमी ने जो ये वस्त्र लाया था कहा पृथ्वी पर पहली बार देवताओं के वस्त्र आए और पहली बार किसी मनुष्य को यह सौभाग्य मिला इसलिए उचित है कि आपका जुलूस निकाला जाए पूरे राजधानी के लोग ताकि देख रहे इन वस्त्रों वो नग्न राजा बहुत घबराया लेकिन मजबूरी थी उसे राजी हो जाना पड़ा और उस नंगे राजा का जुलूस उस दिन उस राजधानी में निकला और उस नगर में हर आदमी ने ताली बजाई और कहा कि ये वस्त्र बहुत सुंदर हैं। ऐसे वस्त्र कभी देखे नहीं गए धन्य है हमारा राजा और हर आदमी जानता था कि वो राजा नंगा है लेकिन किसी आदमी में कहने का यह साहस नहीं था कि राजा नंगा है और वस्त्र नहीं है कौन इसे कहता कौन इस बात को अपने ऊपर लेता कौन इस जिम्मेवार में पढ़ता सभी भयभीत थे और जो भयभीत है उसे कुछ भी मनवाया जा सकता है, भय कुछ भी बात मानने को राजी हो सकता है ऐसे वस्त्रों को मानने को राजी हो सकता है जो कहीं नहीं है ऐसे स्वर्ग और नरक को मानने को राजी हो सकता है जो कहीं नहीं है ऐसी कल्पनाओं और झूठी बातों को मानने राज्य हो सकता है जिनमें कोई सच्चाई नहीं लेकिन झूठी बातों को मनवाने के पहले एक बात जरूरी है कि चित्त भयभीत हो जाए फियर से भर जाए ये कहानी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जमीन पर मनुष्य ने बहुत सी ऐसी बातें मान रखी जिनके मानने में भय के अतिरिक्त और कोई भी कारण नहीं है और उस डांत को उस राजधानी में जिन लोगों ने वस्त्रों की तारीफ की थी आप अपने को उन लोगों से भिन्न मत समझ लेने। आपने भी बहुत से ऐसे वस्त्रों की तारीफ की है जिनका कोई अस्तित्व नहीं और आपको दिखाई भी पड़ता है लेकिन आपके पड़ोसी तारीफ कर रहे होते हैं, और तब आप इतना साहस नहीं जुटा पाते कि भीड़ से अलग खड़े हो जाए बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती भय और भीड़ और चारों तरफ एक ही बात को कहते हुए लोग फिर इतना साहस जुटा पाना मुश्किल हो जाता है कि आप अकेले खड़े हो जाएं और कह दें कि ये वस्त्र झूठे हैं और राजा नंगा है उस राजधानी में भी कोई इतना साहस नहीं जुटा पाया था एक छोटे से बच्चे ने हिम्मत की थी और अपने पिता से कहा था पिताजी मुझे तो राजा नंगा दिखाई पड़ रहा है लेकिन उसके पिता ने कहा चुप रह तू ना समझे तू कुछ भी नहीं जानता मैं अनुभव से कहता हूँ मेरी उम्र मैंने ऐसी नहीं गुजार दी है बाल मैंने ऐसी धूप नहीं पका लिए वस्त्र हैं और बहुत सुंदर है और चुप रहे और ये बात में तो था तू अभी बच्चा है और तू कुछ भी नहीं जानता है बच्चे कभी कभी सच्ची बातें कहते भी हैं तो बूढ़े उन्हें कहने नहीं देते क्योंकि बच्चों को पता नहीं है उस भय का जो बूढ़ों को पता है और बच्चों में भी वो समझदारी नहीं आई वो समझदारी जिसका चाला की दूसरा नाम वो कनिंगनेस अभी उनमें पैदा नहीं हुई जो झूठी बातों को सच कह सके उन्हें कई बार सच्चाइया दिखाई पड़ जाती एक छोटे से बच्चे को मंदिर में ले जाएं और एक मूर्ति के सामने कहें कि ये भगवान है प्रणाम करो वो बच्चा अपने मन में हंसता है और देखता है कि मूर्ति रखी हुई लेकिन उससे कहा जा रहा है कि भगवान है और प्रणाम करो और अगर वो बच्चा कहे कि मुझे तो पत्थर की मूर्ति दिखाई पड़ती भगवान नहीं तो हम कहेंगे तू ना समझ तुझे भी पता नहीं हम अपने अनुभव से कहते हैं यही भगवान और हम उस बच्चे की गर्दन को जबरदस्ती झुकाएंगे और थोड़े दिनों में बच्चा भी बड़ा हो जाएगा समझदारी में बड़ा हो जाएगा और जो आदमी समझदारी में जितना बड़ा हो जाता है उतना चालाक हो जाता है उतनी सच्चाई से दूर हो जाता है उस गांव के सब लोग समझदार थे इसलिए किसी ने भी नहीं कहा कि वस्त्र झूठे एक नासमझ बच्चे ने ये बात उठाई थी लेकिन उसकी आवाज दबा दी गई सारी दुनिया में ये हुआ है मनुष्य को भयभीत करके बहुत से असत्य उसे सिखा दिए गए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 आज तक हमने आदमी के मन को इन्हीं दो तो सिक्कों के नीचे दबाने की कोशिश की है और इसका परिणाम ये हुआ कि आदमी धार्मिक नहीं हो सका हो ही नहीं सकता था क्योंकि जहां लोभ है और जहां भय वहां धर्म कहाँ लेकिन हजारों वर्ष तक इन शब्दों के दोहराए जाने के कारण बात बार बार दोहराए जाने के कारण हम ये भूल ही गए कि हम सोच लें हम अधार्मिक क्यों होते जा रहे हैं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 और अगर हमको हिमाचादित घाटिया मिल जाए तो हम आज समझेंगे हम कोई हिल स्टेशन पर आ गए नरक में नहीं हम शायद हिमालय की यात्रा को आ गए क्यूंकि हमारे भय हर मुल्क में अलग हैं इसलिए अगर दुनिया भर के नरकों का इतिहास आप पढ़ेंगे तो ये समझने में आसानी हो जाएगी कि जिस देश में जो भय है वही उस देश का नरक बन गया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 आदमी धार्मिक अभय से बनता है अभय कैसे उपलब्ध हो और भय क्यों है कैसे छूटे कैसे हम बाहर हो जाए कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम भयभीत और उन भयभीत होने की जो चित्रदशाएं हैं वो हमारे शोषण का शोषण की बुनियाद बन गई है पुरोहित और जो लोग धर्म का व्यवसाय करते हैं वो भली भांति समझ गए हैं कि आदमी के शोषण के, के, के, के लिए उन्होंने उनका उन्हों उपयोग कर लिया दुनिया में राजनीतिक राजनीतिज्ञों या तथा कथित धार्मिक लोगों ने जो भी शोषण किया है वो सब भय के आधार पर किया है अडल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है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 अगर की हो तो जानना कि वे प्रार्थनाएं झूठी थी और वे मंदिर झूठे थे जिनमें आप गए वो आपका जाना झूठा था लेकिन क्या कभी ऐसे मन को भी आपने अपने भीतर अनुभव किया है जो ना लोक से भरा हो और ना भेष लेकिन प्रेम से परिपूर्ण अगर ऐसे मन को आपने जाना तो वही मन असली प्रार्थना है वही मन असली मंदिर है। जहाँ न लोभ है और न भय है लेकिन प्रेम है और प्रेम वही होता है जहाँ लोभ और भय नहीं होते क्या करें कैसे भय से मुक्त हो जाएं कुछ लोगों ने भय से मुक्त होने की कोशिश की तो वो इस तरह के भय से मुक्त हो गए हैं जो और घबड़ाने वाले और हंसाने वाले एक आदमी भय से मुक्त होना चाहता है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 मैं भी आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं भय से मुक्त होने का ये मतलब नहीं है कि बस आती हो तो आप सामने ही खड़े हो जाएं। ये मूर्ता होगी इदियोटिक होगा ये भय से मुक्त होना नहीं होगा ना ही भय से मुक्त होने का ये मतलब है कि जहां धूप हो वहां आप खड़े हो जाएं, ना गड्ढों में कूद जाएं। भय से मुक्त होने का ये मतलब नहीं भय से मुक्त होने का है जो साइकोलॉजिकल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 निन्यानबे ऊंट बांध दिए गए हैं एक बिन बंधा है उस सराय के मालिक ने कहा मैं तो बहुत गरीब हूं और यहाँ कोई खूंटी और कोई रस्सी नहीं है लेकिन हाँ एक तरकीब बताता हूँ बांध दो जाओ खूंटी गाड़ दो रस्सी बांध दो और ऊंट से तो सो जाओ हम लोगों ने कहा आप बड़े पागल मालूम पड़ते हैं रस्सी और खूंटी होती तो आपके पास आते क्यों रस्सी गाड़ दे खूंटी बांध दे आपने बड़ी अच्छी बात बताई लेकिन हम पर है नहीं उसने कहा कि जो नहीं है उसी को बढ़ा दो और जो नहीं है उसी को बांध दो झूठी खूंटी ठोक दो जमीन में अंधेरे में ऊंट को समझ में पड़ जाए कि खूंटी ठोकी गई और झूठी रस्ती उसके गले में हाथ फेर दो और बांध दो और कह दो बैठ जाओ लेकिन उन लोगों ने कहा विश्वास नहीं पड़ता वो बुरा आशा कि तुम विश्वास नहीं करते ऊट के बाबत मैं आदमियों को ऐसी खूंटियों से बंधे देखता हूँ जो नहीं है तुम जाओ कोशिश करो ऊंट तो ऊँट है आदमी राजी हो जाता है। वो गया मजबूरी थी जाना पड़ा ऊट के पास उनके पास नहीं थी खूंटिया अब बूढ़े ने कहा था तो देख लें ये भी करके उन्होंने खूंटी ठोंकी जैसी कि असली खूंटी ठोंकी जाती आवाज की गड्ढा किया ऊँट खड़ा अंधेरे में देखता रहा खूंटी ठोंकी जा रही थी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 उन्होंने जाके खूंटी निकाली रस्सी खोली ऊंट उठ के खड़ा हो गया यात्रा पर राजी हो गए उस बूढ़े आदमी ने ठीक कहा था ऊंट तो ऊंट आदमी भी राजी हो जाते हैं हम सब राजी हो गए और ऐसी खूंटियां हमारे मन पर हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं ऐसी रस्सिया हमारे मन पर हैं जिनकी कोई सत्ता नहीं जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं लेकिन आप पूछेंगे उखाड़े कैसे इनको इनको निकाले कैसे जरूर जिस भांति इनको गड़ाया है उसी भांति इनको निकालना भी पड़ेगा जिस भांति इनको ठोका है उसी भांति तोड़ना भी पड़ेगा कैसे ठोका है इन खूटियों कौन सी सीक्रेट है इनके ठोकने की कौन सा टेक्निक कौन सी तरकीब तरकीब यह है तरकीव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 सारे लोग आस्तिक थे 1917 में क्रांति हो गई वहां जो लोग में आए वो नास्तिक थे उन्होंने शिक्षा देनी शुरू की न कोई न कोई ईश्वर है आत्मा है न कोई धर्म है न कोई स्वर्ग न कोई नर्क न कोई मोक्ष न कोई पाप न कोई पुण्य कुछ भी नहीं है निरंतर 15-20 साल की शिक्षा के बाद आज रूस के बच्चे से जाके पूछिए ईश्वर है मेरे मित्र रूस में थे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 उनको सिखाया वो उसे दोहरा है उन्होंने पुरानी फूटियां तोड़ दी नई फूटियां गाड़ कल तक वो बाइबल को मानते थे अब वो दास कैपिटल को मानते कल तक क्राइस्ट का जय जान करते थे अब वो मार्स और ललिन का जय कल तक वो क्राइस्ट के चर्च के आसपास इकट्ठे होते थे अब वो ललिन की कमर के आसपास इकट्ठे बात वही है बदल गई अब वो दूसरी खूंटियां बढ़ गई अब वो उनका जैन का आकर्ष है और सोचते होंगे कि ये खूंटिया सच है सच है इसलिए बात ले हम दूसरे तरह की खोटियों बने, दुनिया में कई तरह की खूंटिया हैं, लाल रंग की हरे रंग की सफेद रंग की हिंदू की मुसलमान की जैन की ईसाई की ना मालूम कितने प्रकार की, की खोटियां रंग बिरंगी खूंटिया और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 मैं आपसे ये नहीं कहता कि वो खूंटी बुरी है जिससे आप बंधे हैं मैं खूंटी आपको देता हूं इससे आप बन जाएं मैं आपसे ये कहने आया हूं खूंटी से बंधा होना बुरा है कोई खूंटी मुटी का बुरा सवाल नहीं है खूंटी से बंधा होना बुरा है चाहे वो कोई भी खूंटी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदू की हो मुसलमान की जैन की ईसाई की कम्युनिस्ट की इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चित्त बंधा हुआ हो ये बुरी बात है क्योंकि बंधा हुआ चित्त और असत्य से बंधा हुआ चित्त नहीं जानता ऐसी चीजों से बंधा हुआ चित्र वहां तक नहीं पहुंच सकता जहां ज्ञान है जहां सत्य है जहां परमात्मा है जहा जीवन का मूल उत्स है वहां नहीं पहुंच सकता तो दिखाई तो पड़ेगा कि हम परमात्मा की पूजा कर रहे हैं लेकिन हम किसी रंग की खूटी की पूजा करते रहेंगे और दिखाई तो पड़ेगा हम मंदिरों में जा रहे हैं हम मंदिरों में कभी नहीं गए क्योंकि मंदिरों में जाने वाला मन ही हमारे पास नहीं है जो मुक्त हो खुला हो उन्मुक्त हो पहली बात है स्वतंत्र चित्त चाहिए सत्य को जानने को स्वतंत्रता सीधी है सत्य की स्वतंत्र जिसका चित्त नहीं सत्य सत्य उसके लिए नहीं हो सकता फ्रीडम चाहिए किससे फ्रीडम किससे स्वतंत्रता उन खूंटियों से जो है ही नहीं उन रस्सियों से जो झूठी जिनकी कोई सत्ता नहीं कोई अस्तित्व नहीं मन के भय मन के विश्वास मन के सिद्धांत हमें बांधते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि वे सत्य हैं खोजें और देखें तो दिखाई पड़ जाएगा कि हमने कभी उन्हें माना हमने उन्हें जाना नहीं है जिसे हमने माना था वो अज्ञान जिसे हमने नहीं जाना उसे मानने का कोई भी कारण नहीं है खाली हो जाएंगे तब मान्यताओं से आप टूट जाएंगे जाल भय से मन मुक्त हो जाएगा और तब वो ऊर्जा पैदा होगी वो शक्ति वो बल वो साहस वो आत्मचेतना जन्मेगी इन भय के जाल से टूट जाते ही जो सेतु बन जाती है ब्रिज बन जाती है परमात्मा तक पहुंचने का सुबह मैंने एक सूत्र की बात की थी विवेक के जागरण की और विश्वास से मुक्त होने की संध्या मैंने दूसरे सूत्र की आपसे बात की है भय से मुक्त होने की और अभय में प्रतिष्ठित होने की शेष कुछ सूत्रों की बात आने वाली चर्चाओं में मैं आपसे करूंगा अंत में इतना ही कहूंगा मेरी बातों पर विश्वास न ले आए कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक हो सकता है जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल गलत है हो सकता है मैं किसी तरकीब से कोई नई खूंटी गाड़ने की कोशिश कर रहा हूं और आप उसमें पकड़ जाए आप उसमें जकड़ जाए इसलिए मुझसे सावधान रहने की जरूरत मैं जो बात कर रहा हूं उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि मुझसे सावधान रहें कोई कोई मेरी खूंटी आकमंद न ग जाए सोचें विचारें मैंने जो कहा है रात सोते वक्त थोड़ा उस पर ख्याल करें कि मैंने क्या कहा है और अपने भीतर खोजें कि कहीं सच में वैसे भय आपके भीतर तो नहीं है जो झूठे हैं जिनको आप नहीं जानते जिनसे आप भयभीत हैं परेशान हैं और जो आपके जीवनचर्या को प्रभावित कर रहे हैं अगर ऐसे भय आपको दिखाई पड़ जाएंगे तो आपको कुछ और नहीं करना होगा उनका दर्शन ही उनकी मृत्यु हो जाएगी आपने उनको देखा कि वो गए जैसे कोई आदमी एक दिए को जला के किसी अंधेरे कमरे में जाए अंधेरे को खोजने तो दीए को जला के ले जाएगा तो अंधेरा उसे मिलेगा वो नहीं मिलेगा क्योंकि दिए की मौजूदगी अंधेरे का अंश अंधे, ऐसे ही जो भी भय हमारे चित्त में है वो अंधेरे के निवासी है। जब आप बोधपूर्वक उनकी खोज में दील जला के जाएंगे खोजने की वो कहा है तो आप कौन सी आएगी वो अंधेरे के वासी आपको नहीं मिलेंगे एक बार ऐसा हुआ अंधेरे में जाके भगवान के पास और उसने कहा कि तुम क्यों अंधेरे के पीछे पड़े हुए हो उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ सूरज ने कहा कैसा अंधेरा कौन अंधेरा मैं तो जानता भी नहीं मेरा आज तक उससे मिलना नहीं हुआ आप उसे मेरे सामने बुला दे और वो मेरे सामने शिकायत कर दे तो मैं माफी मांग लूं और आगे के लिए पहचान लूं कि ये कौन है तो उसका पीछा न करूं तब से भगवान भी हार गए अंधेरे के लिए कोशिश करते हैं सूरज के सामने लाने की अभी तक ला नहीं पाए तो वो कभी नहीं ला पाएंगे क्योंकि सूरज की मौजूदगी अंधेरे का अंत अंधे है वो सामने खड़ा नहीं हो सकता जब हम पूर्वक भीतर चित्त में खोजने जाएंगे कौन कौन से भय हमें पकड़े हुए जब आप दिया जला के विचार का खोजने जाएंगे आप हैरान हो जाएंगे वो भय गए वे खूटियां वैसी थी जो कि समझदार व्यापारियों ने आपके लिए बांध दी थी और आपको उसके साथ बांध दिया था समझदार व्यापारियों का डर था कि कहीं आप उनके घेरे से भटकने जाओ वो जो समझदार व्यापारी थे ऊंट के मालिक उनको भय था कहीं ऊट भटकने जाए कहीं दूसरे जत्थे में शामिल ना हो जाए कहीं कोई इसे लेना जाए मनुष्य के जीवन में भी कुछ समझदार व्यापारी पैदा हो गए और उन्होंने आदमी के चित्र खूंटियां बांध दी ताकि कोई आदमी उनके घेरे उनके फोल्ड के बाहर न चला जाए हिंदू के बाहर न चला जाए मुसलमान के बाहर ना चला जाए झूठी खूंटियां गिड़ा दी झूठे जाल बुंदिए बैठे और उनमें आदमी बंद जो आदमी उनमें बंद है वो आत्मघाती है वो अपना दुश्मन वह अपनी आत्मा को अपने हाथ से खो रहा है जो मुक्त होता है उसी को आत्मा की गरिमा और गौरव उपलब्ध होता है वही ठीक अर्थों में मनुष्य बनता है वो कैसे मनुष्य बन सकता है उसकी कुछ और चर्चा आने वाले दो दिनों में मैं आपसे करूंगा मेरी बातों को इतने शांति और प्रेम से सुना उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूं और अंत में सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार करें